कारण वाले भय से तो छूटना आसान है। क्योंकि कारण की रुकावट की जा सकती है कारण से बचाव किया जा सकता है कोई छुरा लेकर खड़ा होता आप तलवार लेके खड़े हो सकते हैं अपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवान बना सकते हैं बीमारी हो तो औषधि का इंतजाम हो सकता है बाहर जो कारण है उनके विपरीत कारण बाहर निर्मित किए जा सकते हैं और भय से सुरक्षा मिल जाती है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 आप जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो कहते समय भी आप कप रहे हैं आप जानते हैं जो आप निर्णय ले रहे हैं निर्णय लेते समय भी कप रहे आप जानते हैं कि आपका संकल्प सदा अधूरा है और अधूरा संकल्प संकल्प नहीं है अधूरा संकल्प संकल्प का कोई अर्थ ही नहीं होता कोई आदमी कहे कि मैं आधा तैयार हूं इसका कोई अर्थ नहीं होता तैयारी या तो पूरी होती है या नहीं होती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 उसे अपने पर भरोसा नहीं हो सकता जो भय से कपरा है इसलिए महावीर ने अभय को साधक के लिए पहली सीढ़ी कहा और ठीक कहा है क्योंकि जब तक अभय न हो जाए तब तक कुछ भी ना होगा बड़ी मजे की घटना महावीर के संदर्भ में संदर्भ में घटी और वो ये कि महावीर ने कहा कि जब तक तुम अभय को उपलब्ध नहीं होते तब तक तुम अहिंसक ना हो सकोगे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 आपको लगता है कि ठीक अब मैं डरने वाला नहीं मैं डराने वाला हूं वो जो आपसे ज्यादा डरता है आपके सामने कपता है उसको देख के आपको भरोसा आता है कि मैं कम कपरा हूं या आप अपने कंपन को ही भूल जाते सम्राट होने का मजा क्या होगा सत्ता में होने का मजा क्या है हिंसा का मजा है जो सत्ताना है वो आपको कपा सकता है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 अक्सर अपने सामने वो किसी को गोली मरवा के जब मरवा डालता था और सामने ही कोई तड़फ के शांत हो जाता था तो उसके चेहरे पर ऐसी शांति और आनंद की लहर छा जाती थी तो अत्यंत निकट जम ने हिटलर से पूछा कि तुम इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हो जब कोई मरता है तो हिटलर ने कहा कि मुझे ये भरोसा आता है कि मैं मरने वाला नहीं मारने वाला मौत मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगी जब मैं किसी को मार डालता हूं तो मैं मौत का मालिक हो गया नादिर को तेमूर को चंगेज को नेपोलियन को सिकंदर को हिटलर को स्टालिन को माओ को जो रस व्यतीत होता है दूसरे को नष्ट करने वो इस बात का है कि मैं जब नष्ट कर सकता हूं स्वयं तो मुझे कौन नष्ट कर सकेगा तुलना में जो हमसे ज्यादा डरता है हम उससे बड़े हो जाते हैं और इसलिए हर आदमी अपने आसपास किसी न किसी को डराता रहता है अगर एक दफ्तर में जाएं, तो मालिक मैनेजर को डरा रहा है मैनेजर अपने नीचे के हेड क्लर्क को डरा रहा है हेड क्लर्क अपने क्लर्क को डरा रहा है क्लर्क चपरासी को डरा रहा है छपरासी लौट के अपनी पत्नी को डरा रहा है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 उसके सामने हम धनी मालूम पड़ते अपने से मन की तलाश है क्योंकि उसके सामने हम ज्ञानी मालूम पड़ते पर अगर इस सारी खोज को हम ठीक से देखें तो सारे संबंध रुगण और भय पर खड़े ये जो भय है ये मिटता नहीं किसी को डराने सिर्फ छिपता है और छिपा हम रहे हैं जन्मों से और रक्की भर भी हम उसे मिटा नहीं पाया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 जब कोई छुरा के सामने खड़ा होता है वो धार फूट पड़ती है। वो भी आपके ही भीतर है जैसे खून आपके भीतर है खून दिखाई पड़ता है वो दिखाई नहीं पड़ता इसलिए आपके ख्याल में नहीं आता जब कोई आपके सामने छोरे पर धार रखने लगता है तो जो लहर आपके भीतर होने लगती है वो छोड़े से नहीं आ रही छोरे से केवल आपको स्मरण आ रहा है जो दबी थी वो मुखर हो रही जिसको आप छिपा के बैठे थे वो गतिमान हो रहे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 वे हमारा ही प्रजन है और फिर हम इतना उपद्रव अपने चारों तरफ खड़ा कर लेते हैं और उसमें एक सुविधा है ये मानने में आसानी रहती है कि कोई हमें व्यभीत कर रहा है जुम्मा किसी और का हो जाता है उत्तरदायित्व तो किसी और का है अगर आप भाग रहे हो तो आप नहीं भाग रहे भूत आपको भगा रहा है जुम्मेवार भूत की हो गई आप जुम्मेवार से बच गए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 विवेकनंद ने बचने का उपाय किया जब भी कोई डराया तो बचने का उपाय करना पड़ता है और जब आप बचने का उपाय करते हैं, तो आप डरने वाले का साहस बढ़ाते विवेकानंद में लगे पीछे उस झाड़ से हटने लगे बंदर चारों तरफ से और पास आने लगे विवेकानंद ने भागने का विचार किया कि बंदर झपट पड़े विवेकनंद भागे तो बंदरों की भीड़ और भी जो वृक्षों पर बैठे थे वे भी नीचे उतर आए अचानक विवेकानंद को ख्याल आया ये तो मुसीबत हो जाएगी ये तो आज मुझे मार डाले ख्याल आया कि कहीं मेरे भय को देखकर तो ये इतने ज्यादा साहसी नहीं हुए जा रहे लौट के खड़े हो गए खड़े होते ही से बंदर छिटक गए विवेकानंद बंदर की तरफ आगे बढ़े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 चट्टानी पथ पर कर्म के पत्थर उसके पाओं को लहूलुहान कर देते इस भय से बचने के लिए क्या किया जाए सील उपाय सील समझने जैसा है आपको ख्याल है कि अगर आप असत्य बोले तो आपके भीतर कंपन बढ़ जाता है झूठ बोलने वाला कफता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 लाइट डिटेक्टर्स का उपयोग शुरू किया है और आप उससे बच नहीं सकते आप कुछ भी करें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं पूछा जाता है कि इस समय घड़ी में कितना बजा है घड़ी सामने अदालत में लगी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं आप कहते हैं बारह बजे नीचे का वो जो मशीन है वो काम करना शुरू कर देती कि अभी आदमी नहीं कपड़ा अभी इसमें कोई कंपन नहीं क्योंकि कंपन तो इलेक्ट्रिकल है पूरा शरीर विद्युत की तरंगों से भर जाता है तो विद्युत की तरंगें यंत्र पकड़ लेता है। आपके पैर के नीचे यंत्र लगा है वो कह रहा है कि ठीक अभी यह आदमी नहीं कपड़ा है आपसे पूछा जाता है इस कपड़े का रंग क्या है आप कहते है नीला है। अभी भी नहीं कपड़ा ऐसे दस पांच प्रश्न पूछे जाते जिनमें आप झूठ बोल भी नहीं सकते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 आपका रोआ रोवा वस्तुता कंपन अनुभव कर सकते हैं यंत्र की कोई जरूरत नहीं क्रोध में आप कपते ये कंपन आपके पूरे शरीर की विद्युत धारा में फैल जाता है प्रेम में आप फिर हो जाते पश्चिम का एक मनोविज्ञानिकों का समूह कुछ बंदरों पर प्रयोग कर रहा था छोटे बंदर के बच्चों पर प्रयोग अनूठा है और बड़े कीमती उसकी निष्पत्तियां है उन्होंने दो इन छोटे बच्चों के लिए दो बनाई बनाएंगी उनकी माताओं काम करेंगी झूठी एक थी सिर्फ तारों की बनी हुई मादा है थे उसके और स्तन से दूध बच्चों को मिलने वाला है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 इन मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को तार वाली मां के पास ही बड़ा किया और कुछ बंदरों को ऊन वाली मां के पास बड़ा किया ऊन वाली मां के पास जो बच्चे बड़े हुए वे कम भयभीत होते थे तार वाली मां के पास जो बच्चे पैदा हुए बड़े हुए वो सदा भयभीत रहते थे सदा ही कपते रहते डरे रहते प्रेम के क्षण में भय कम होता है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 प्रेमी मृत्यु में भी शांति से जा सकता है बिना भयभीत तो घृणा है सील के विपरीत प्रेम है सील क्रोध सील के विपरीत अक्रोध क्षमा सील आप खोज लें जिस जिस से आपका कंपन बढ़ता हो वो सील नहीं है और जिस जिससे आपका कंपन कम होता हो आपका भय छीण होता हो वो सील है अगर महावीर और बुद्ध अभय हैं, तो अभय होने का कारण यह नहीं कि आप उनको छुरा मारेंगे तो नहीं मर जाएंगे मर ही जाएंगे क्या आप उनको जहर दे देंगे तो वो नहीं मरेंगे मर ही जाएंगे अभय है तो इस कारण कि उनके भीतर जिन जिन चीजों से कंपन पैदा होता था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 का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते और चट्टानी पथ पर कर्म के पत्थर उसके पांव को लहूलुहान कर देते तो ध्यान रखना धर्म के लिए फील का मूल्य नीति का मूल्य नहीं इसलिए नहीं सत्य बोलना कि झूठ बोलने से दूसरों को हानि होती इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं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 और गोई छिपी रहे जमीन के गर्भ में ये जरूरी था उसे बार बार निकाल लेना खतरनाक है और हम सब छोटे बच्चे हैं अध्यात्म के जगह मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं तीन दिन हो गए अध्याय करते अभी कुछ हुआ नहीं ये गोई को निकाल निकाल के देखना ये तो रास्ता आप बना रहे कि कभी भी ना हो सकेगा तीन दिन में भी हो सकता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 वो जो फूल बुद्ध महाकाश्यप को दिया था वो बड़ा पुरस्कार था महाकाश्यप के सतत मौन का और धैर्य का चुपचाप प्रतीक्षा का